जय संतोषी माँ मित्रो आप और हम रोजाना रेडियो पर टीवी पर कंप्यूटर पर और न जाने कहां कहां न जाने कितने ही गीत सुनते हैं और गुनगुनाते हैं साथ ही ये फिल्मी नगमे हमारे साथी हैं सुख दुख के त्योहारों के शादी और अन्य अवसरों के जो हमारे जीवन से कुछ ऐसे बंधे हैं कि इनके बिना हमारी जिंदगी बहुत ही सूनी और बेरंग होती है पर ऐसे कितने गीत होंगे जिनके बनने की कहानियों से लेकर उनके रचना प्रक्रिया के दिलचस्प किस्सों से आप अवगत होंगे बहुत कम है ना? तो आइए मित्रों जानते हैं आज एक ऐसे ही फिल्म के गीत और संगीत की रचना प्रक्रिया के बारे में जिसने इतिहास रचा मित्रों उस ऐतिहासिक फिल्म का नाम था जय संतोषी माँ जो कि 1975 में रिलीज हुई थी जिसके सारे गीत आज भी सुने जाते हैं साथ ही माता संतोषी के मंदिरों की आज भी महिमा को आगे ले जा रहे हैं तो आइए जानते हैं इन गीतों की रचना प्रक्रिया के बारे में जिसे कवि प्रदीप ने लिखा संगीत से सजाया सी अर्जुन ने और अपनी मधुर आवाज में गाया उषा मंगेशकर और महेंद्र कपूर और मन्ना डे ने मित्रों ये उन दिनों की बात है जब फिल्म जय संतोषी माँ बनाने की तैयारी की जा रही थी लेकिन इस फिल्म के बजट कम होने के कारण कोई भी प्रसिद्ध अभिनेत्री और अभिनेता इसमें काम नहीं करना चाहता था। था था। साथ ही ही वो दौर था जब धार्मिक फिल्मों का समय बिल्कुल ही खत्म हो चुका था। ऐसे में इस फिल्म की कहानी सुन हर कलाकार इससे दूर भागता रहा लेकिन बहुत मेहनत के बाद फिल्म जय संतोषी माँ के निर्माता सतराम रोहरा ने सी ग्रेट के कलाकारों को इस फिल्म में काम करने के लिए मनाया और इसके बाद फिल्म के हीरो बने आशीष कुमार और अभिनेत्री बनी कानन कौशल और अब बारी थी फिल्म को सुर और ताल की यानी कि गीत संगीत की जिसके लिए वे पहुंचे धार्मिक और कुछ पुरानी लेकिन सी ग्रेड फिल्मों का संगीत तैयार करने वाले संगीतकार सी अर्जुन के पास संगीतकार सी अर्जुन से मिलते ही फिल्म के निर्माता सतराम रोहरा ने फिल्म जय संतोषी माँ के गीत लिखने के लिए गीतकार के खोज का जिम्मा दे दिया संगीतकार सी अर्जुन साहब को जिस पर सी अर्जुन साहब अपने मित्र कवि प्रदीप के पास पहुंचे और फिल्म जय संतोषी माँ के गीत लिखने को कहा लेकिन कवि प्रदीप साहब नहीं माने क्योंकि वे धार्मिक गीत लिखना या कम बजट की फिल्मों का गीत लिखना उन्हें ज्यादा पसंद नहीं था लेकिन जब उन्हें पता चला की ये फिल्म संतोषी माता के व्रत के आधार पर है तो वे ना नुकुरकर गीत लिखने को तैयार हो गए क्योंकि वे संतोषी माता की व्रत कथा के बारे में पहले ही सुन चुके थे और उन्हें मानते भी थे गीतकार और संगीतकार तय होने के बाद गीत लिखने शुरू हुए और प्रदीप जी ने पहला गीत लिखा गीत था मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की जिसे गाने के लिए सी अर्जुन साहब को गायक गायिकाओं की जरूरत आन पढ़ी और वे पहुंचे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब के पास लेकिन इस फिल्म का बजट कम होने के कारण उन्हें समझौता किया और ऐसे में लता मंगेशकर की जगह ली उषा मंगेशकर ने और मोहम्मद रफी साहब की जगह आ गए महेंद्र कपूर साहब और तब कहीं जाकर फिल्म जय संतोषी मां के गीत रिकॉर्ड होने की बात तय हुई लेकिन जब फिल्म का पहला गीत उषा मंगेशकर जी की आवाज में रिकॉर्ड होने का समय आया तो उषा मंगेशकर जी ने संगीतकार अर्जुन साहब से एक शर्त रखी कि इस फिल्म का पहला गीत वे के, दिन, कि के दिन ही रिकॉर्ड करेंगी श्री अर्जुन फौरन मान गए और ऐसा ही हुआ और यह गीत एक शुक्रवार के दिन रिकॉर्ड हुआ जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया मित्रों आज भी गीत मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की और फिल्म जय संतोषी माँ 1975 धार्मिक फिल्मों में सबसे आगे है जो कि सदाबहार है तो मित्रों अब इस चर्चा को यही विराम देते हैं और मिलते हैं संतोषी माता के एक नए विषय के साथ जय संतोषी माँ